सीधे होकर बैठें, कोमलता से दोनों पलकों को बंद कर लें, सर्वत्र विद्यमान परमपिता परमात्मा के प्रति मन को उत्सुक बनाए प्रभु को स्मरण करने के लिए भीतर से और बाहर से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को उत्सुक बनाएं, तैयार करें जो सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर हैं जिनकी महती अनुकम्पा से हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है जिनकी दया जिनके सामर्थ्य और जिनके दिए हुए शरीर से हम इस संसार का अवलोकन कर रहे हैं संसार में उत्तम श्रेष्ठ और आध्यात्मिक कार्यों को कर रहे हैं जीवन को स्वयं को अनुभव करने का एक सो अवसर जिस परमात्मा से हमें मिला है उस प्रभु के निज नाम ओम का श्रद्धा भरे स्वर में मीठे मृदु कंठ से उच्चारण करेंगे भरिए। Oh uh -huh. सह तो नेत्र खोले सामने देखे चर्चा आरंभ करने से पहले एक छोटी सी कहानी एक कथानक आपके मध्य रखने जा रहा हूं ताकि इस कथानक के माध्यम से आपके ख्याल में बना रहे कि आगे की जो बात कही जाए उस बात को आप जीवन के व्यवहार में ला सके बहुत पुरानी बात है एक राजा एक सम्राट अपने अंतिम दिनों को देखकर बहुत भयभीत और पीड़ित और दुखी था यह सोचकर कि उसका जो साम्राज्य है उसकी जो प्रजा है उसने जो अपने पूर्वजों से प्राप्त दायित्वों का कर्तव्यों का जो ईमानदारी से प्रजा के हित में पिता के समान पालन किया है उन कर्तव्यों को उन दायित्वों को फिर से आगे वहन करने वाला उसके तीन पुत्रों में से कौन सा राजकुमार होगा अर्थात कौन सा राजकुमार इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा होगा सोचकर वह राजा बहुत बहुत बहुत चिंतित था और बहुत दुखी था बहुत था और दुखी पीड़ित कि आखिर कौन होगा जो मेरे पूर्वजों के द्वारा दी हुई इस संपत्ति मेरे पूर्वजों के द्वारा दिए हुए इस यश मान सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति को आगे बढ़ाएगा तदवत बहुत दुखी था चिंतन करते करते विचार करते करते अकस्मात उस राजा को सम्राट को ख्याल आया कि क्यों नहीं पास ही गांव के पास में ही जो पर्णकुटी में एक साधु एक इच्छुक सन्यासी रहता है उस सन्यासी से निवेदन किया जाए कि वही कोई मार्ग दिखाए वही कोई उपाय सुझाए और राजा अपने मंत्रियों के साथ में साधु की पर्णकुटी पर जाकर अपना अनुरोध सेवक के द्वारा महात्मा तक पहुंचाते हैं महात्मा के आमंत्रित करने पर राजा भीतर जाकर चरण वंदना करके मुनि को सारा आने का प्रयोजन बताते हैं मुनि सारी बातों को सुनकर सन्यासी ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव राजा को दिया कि हे राजन तुम जो पीड़ा तुम जो दर्द और तुम जो समाज के हित के भावों से मेरे द्वार आए हो इसके लिए मेरे मन में एक विचार है एक उपाय है वो मैं तुम्हें सुझा देता हूँ साधु ने कहा राजा तेरे पास में तीन पुत्र हैं और तेरे पास में तीन तेरे महल के अतिरिक्त भी महल हैं तो क्यों न एक काम किया जाए तुम तीनों अपने राजकुमारों को बुलाओ तीनों राजकुमारों को एक एक महल और सौ सौ रुपए दे दो और तीनों राजकुमारों से कहो कि पुत्रों तीन दिन में तुम्हे अपने सौ सौ रुपयों से अपने अपने महलों को भरना भरना भरना है, है। पूरा है, कैसे भरना है? भरना है, है, किसकी सहायता से अपनी बुद्धि अपने विद्या, चिंतन के आधार पर सोचना है तीन दिन तुम्हारे पास में है जैसा मुनि से संत से जिस प्रकार से राजा को संदेश मिला सुझाव मिला तदनुसार राजा ने महल में जाकर तीनों राजकुमारों को बुलाकर यथावत और एक-एक महल दे दिया और तीनों राजकुमार तीन दिन में उस महलों को अपने अपने महलों को भरने के लिए प्रयासरत हो गए कृपया मोबाइल फोन साइलेंट करते हैं जिनके पास में भी है छोटा ही छोटा जो राजकुमार था सबसे छोटा वाला राजकुमार था वो राजकुमार जाकर अपने महल का अवलोकन करने लगा महल को ऊपर नीचे आजू बाजू भीतर के उसके घेराव को भीतर के स्पेस को स्थान को देखने लगा कि आखिर सौ रुपए से सौ रुपए भी उस समय बहुत होते थे सौ रुपए से किस प्रकार से इस महल को भरा जाए किस चीज से किस वस्तु से किस पदार्थ से इस महल को भरा जाए राजकुमार भीतर महल के झरोकों से बाहर झाक रहा था कोई विकल्प कोई मन में आ नहीं रहा था कि इसके द्वारा महल को भरा जाए पीछे दूर अकस्मात राजकुमार का ध्यान गया और वहां गांव का सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ था राजकुमार को और कुछ न सोचा आखिर दो दिन तक वो सोच चुका था काफी चिंतन कर चुका था कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था और राजकुमार ने राजकुमार ने सोचा क्यों नहीं महल को भरने के लिए ही तो पिताजी का आदेश हुआ है महल को किसी से भी भरा जा सकता है तो सौ रुपए में उसने नौकर करके महल के दरवाजे बंद करवा के और सीढ़ी लगाकर वो गांव के सारे कूड़े करकट को महल में भरवा दिया गांव के लोग तो बड़े कुश थे कि कूड़ा करकट जो उठ गया और राजा का छोटा बेटा भी कुश था कि आखिर महल तो भरी गया दूसरा जो मजला बेटा था मजला भाई था उसने भी इस घटना को अच्छी तरह देखा और उसके भी मन में अनुकरण की ही भावना आई उसकी भी बुद्धि ने और कुछ उपाय नहीं बताया उसे नहीं दिखाया तो उसने यही किया लेकिन उसने थोड़ा सा बेहतर किया उसने देखा क्या क्योंकि कूड़ा तो सारा छोटे भाई ने उठवा ही लिया कूड़ा तो बच्चा ही नहीं गाँव का अब क्या किया जाए तो दूर कहीं एक कुछ ही दिनों पूर्व बाजरे के खेत उठे थे और बाजरे की पुलियां रखी हुई थी। मजले बेटे ने उन सारी पुलियों को खरीद कर द्वार के, के बंद करवा के और सीढ़ी लगाकर सारी पुलियों को महल में भर दिया और तीसरा बेटा भी इस सारी घटना को देख रहा था बड़ा वाला पुत्र भी देख रहा था ये घटना चली रही थी दोनों बच्चों ने दोनों पुत्रों ने दोनों राजकुमारों ने महलों को अपने अपने को भरगी दिया था और उधर तीसरा दिन भी पूरा होने को था और सांस का समय था सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाला था इतने में राजा राजा मुनि के साथ में साधु के साथ में अपने मंत्रियों वजीरों के साथ में ढोल मजीरे के साथ में गाजे बाजे के साथ में अपने बच्चों अपने राजकुमारों के बौद्धिक कुशलता को देखने के लिए चल निकले पहले महल की ओर जैसे ही राजा गया दूर से ही उस महल से गंदा आने लगी दूर से ही राजा नाक सिकोड़ने लगा बाकी वजीर मंत्री और साधु भी घबराने लगा उसे देखकर कि आखिर क्या है इस महल के अंदर कि दूर से ही इतनी गंद आ भीन रही है मक्खियां भिन भिन रही हैं और ऊपर चिलकवे दौड़ रहे हैं क्या है के? राजा जैसे ही निकट पहुंचा तो पता लगा कि गाँव का सारा कूड़ा महल में भरवा दिया है राजा के धक्का सीधा छाती पर सीधा हृदय पर लगा बड़ी पीड़ा हुई इस पीड़ा को लिए राजा दूसरे महल की ओर बड़ा मजले बैठे की ओर मजले कुमार की ओर और।, और जाकर राजा वहां पर भी देखता है वहां पर गंध तो नहीं आ रही है वहां पर मक्खियां तो नहीं बिन बिन आ रही हैं लेकिन वहां पर कोई खुशबू भी नहीं है और सब ओर से सूर्य अस्ताचल को जा रहा है और पृथ्वी को अंधकार घेरने लगा है जाकर जाकर देखा राजा ने पास में जाकर, तो वो तुलियों से पूरा महल भरा हुआ है। एक चिंगारी यदि लगा दी जाए तो पूरा महल जलकर खाक हो जाए राजा और भी उदास निराश पीड़ित भय से युक्त की काश बड़े बेटा ने भी ऐसा ही किया तो मेरे मेरी इस राज्य का क्या होगा संपदा का क्या होगा प्रजा का क्या होगा कौन प्रजा का शासन करेगा लेकिन जब सूर्य हस्ताचल को पूरी तरह जा चुका था सब ओर से पृथ्वी को अंधकार ने घेर लिया था तो जैसे ही राजा ने अपने गुरु के साथ में साधु के साथ में बड़े पुत्र के बड़े राजकुमार के महल की ओर आंखें उठाई तो देखता क्या है दूर से महल प्रकाश से सब ओर से आलोकित हो रहा है महल चमचमा रहा है जैसे कोई पृथ्वी को अंधकार ने घेरा हो और सूर्य पूरी तरह उस महल में ही उतराया हो पूरे महल को प्रकाशित कर दिया हो राजा तो ये देखकर साधु भी ये देखकर मंत्री वजीर भी ये देखकर आश्रय में आ गए कि आखिर क्या है और जैसे जैसे ही निकट जाने लगे तो सब ओर से उस महल के भीतर से वीणा का स्वर वीणा पर भक्ति के गीत तराने सब ओर से उस महल में से इत्र की खुशबू सुगंध आ रही है वाद्य यंत्र बज रहे हैं राजा और भी निकट गया और जब महल में प्रवेश किया तो राजा की आंखों में राजा के नेत्रों में राजा के अस्कु में के अस्क भरा साधु भी बड़ा खुश हुआ क्या था आखिर बड़े राजकुमार के उस महल में उस राजकुमार के महल में सब और घी के दीप चले हुए थे उस राजकुमार के महल में सब और वीणा बजाने वाले वादक बैठे हुए थे उस राजा के उस महल में सब और गुलाब के गेंदे के मालती के मोगरे के चंपा के चमेली के फूलों के गुलदस्ते रखे हुए थे सारा महल आलोकित था सारा महल प्रकाशमान था, सारा महल चमचमा रहा था सारा महल के अंदर स्वर्ग जैसा वातावरण निर्मित हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वर्ग ही कहीं से उतर कर धरा पर आ गया हो और साधु ने कहा पुत्र राजन यही वो राजकुमार हैं जो तेरी संपदा का तेरे पूर्वजों और तेरे जैसे पूर्ण सदुपयोग करने वाला है पूर्ण सदुपयोग करने वाला है ये कोई कहानी कहीं घटित हुई हो हर हो भी सकती है ये कोई कथानक कहीं पर घटित ना हुआ हो ऐसा भी नहीं कर सकते ये कथानक हमारे सबके जीवन में घटित होता है हो रहा है वो जो राजा है वो जो सम्राट है वो सम्राट और कोई नहीं वही ईश्वर है वही परमात्मा है वही भगवान है वही ईश्वर वो, वो सम्राट है और जो सौ रूपये है वो हमारे सौ साल है और जो वो तीन दिन है वो आपके तीनों तत्व हैं भगवान ने हमें भी सौ रूपये दिए हैं भगवान ने हमें भी सौ साल दिए हैं परमात्मा ने हमें भी इस महल को इस देह को सौ सालों में ज्ञान के दीपों से प्रेम शांति आनंद करुणा धर्म और विवेक के फूलों से सजाने का सु दिया है हम भी चाहें तो इस जीवन को इस भगवान के महल को उस राजा के उस सम्राट के बड़े पुत्र के जैसे फूलों से महका सकते हैं कि इसकी सुगंध दूसरों को हमारी ओर खेच ले हम भी चाहें तो इस महल को इस शरीर को मानव शरीर को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर सकते हैं कि सब दिशाओं में सब दिशाओं में हमारे व्यक्तित्व का प्रकाश इतना फैले कि दयानंद के जैसे इतिहास के अमर पृष्ठों पर हम भी अंकित हो जाएं, हम भी राम के जैसे शोभा पाएं, हम भी कृष्ण के जैसे जीवन में दूसरों के लिए प्रेरक और आदर्श बन जाएं। हमारे लिए भी भगवान ने सौ वर्ष दिए हैं हमारे लिए भी भगवान ने ये महल दिया है हम चाहें इसे कूड़े करकट से भर ले हम चाहे इसे तूली से इस प्रकार की दुर्गंध दुर्गुणों से भर लें कि एक पता भर मल जाएं, एक खबर भर लग जाएं, तो जिंदगी भर जेल में सड़ें। हमारे हाथ में है तो इस महल को इस मानव शरीर को हम किस प्रकार से गुणों से संगीत से परमात्मा की भक्ति से बढ़े के बाबत में आपसे थोड़ी सी चर्चा कहना चाहूंगा अब तक की बात तो इसलिए कही कि आगे की बात आप समझ पाए मैं कल कही रहा था कि मैं आपसे गायत्री मंत्र पर चर्चा करूंगा जो मंत्रों में वैसे तो सारे ही मंत्र भगवान के विचार हैं जिसे हिंदी में हम विचार कहते हैं संस्कृत में उसे मंत्र कहते हैं वो जो वेद की रिचाए हैं, वो परमात्मा के विचार हैं, वो परमात्मा का प्रेम है वो परमात्मा के प्रेम पत्र है जो हमारे लिए भगवान ने लिख भेजे है और भगवान के वो संदेश वाहक ऋषि मुनि बने हैं और उन्होंने वो संदेश हमारे घरों तक हमारे कानों तक हमारे हृदय तक हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाए हैं अब कौन जागा इसके तो आप सब जानने वाले हैं आप सब जानते हैं तो आइए गायत्री मंत्र पर थोड़ा विचार करें आर्य समाज ने महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने परमात्मा का अवलंबन करके परमात्मा को स्मरण करके तीन बहुत बड़ी चीजें हमें दी हैं कि जीवन को समझना है जीवन का ठीक वास्तविक मूल्यांकन करना है तो हम ज्ञान कर्म और उपासना की व्यवस्था को समझें ज्ञान के बिना जब कर्म किया जाता है तो अंधेरे में ले जाता है और ज्ञान के के बिना कर्म कर्म किया हुआ कर्म जब अर्थात प्राप्त वस्तु को प्राप्त कराता है तो तो दुख सिवा और कुछ नहीं मिलता तो पहले ज्ञान हो तो आज हम ज्ञान गायत्री मंत्र पर करेंगे गायत्री मंत्र अत्यंत अद्भुत मंत्र है इस वसुधा पर जितने भी समझदार मानव है लगभग इस जमीन के 60 प्रतिशत लोग गायत्री मंत्र से परिचित हैं और उनमें से भी जो हमारे आर्य समाज से जुड़े हैं आर्य समाज से जुड़े हुए तो सब महानुभावों को गायत्री मंत्र याद भी है आपको सबको भी याद होगा ऐसा मुझे भरोसा है तो गायत्री मंत्र का पहला शब्द आप बताएंगे बताए पहला शब्द गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र का पहला शब्द ओम नहीं है ओम है परमात्मा का नाम जिसने इस सारे संसार को बनाया है ओम हम हर मंत्र के आरंभ में लगाते हैं क्यों लगाते हैं इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति हमारी परंपराएं ऐसी हैं कि जब भी हम कोई शुभ पवित्र और कल्याणकारी काम करते हैं तो उसके आरंभ में शुभारंभ करते समय परमात्मा का स्मरण करके उसको आरंभ करते हैं इसलिए ओम का उच्चारण करते हैं अभी हम ओम किसका नाम है उसे नहीं जानते ओम जिसका नाम है वो क्या करता है कैसे करता है क्या उसका है उसको नहीं जानते उसको जानने की एक सुंदर प्रक्रिया गायत्री मंत्र में है तो गायत्री मंत्र का पहला शब्द क्या है भू भू शब्द का महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज अर्थ करते हुए कहते हैं कि भू अर्थात वह परमात्मा हमारे प्राणों का भी प्राण है यहीं पर महर्षि मनु कहते हैं ये जो तीन महाव्यारित भूरभुव स्व बोली ये अमृत वाहिनिया हैं। ये जैसे गोके स्तन से दोहते समय दूध निकलता है वैसे ही इनका दोहन इनका चिंतन करने पर इनमें से अमृत झड़ता है और जितना दोहो उतना ही ज्यादा झड़ता है और अंततः इन तीन महाव्यारतियों में सारा ब्रह्मांडी समा जाता है और वो कैसे महर्षि ने कहा कि भू अर्थात वह परमात्मा हमारे प्राणों का भी प्राण है कैसे वह परमात्मा प्राणों का प्राण है तो सतपत्कार कहता है अन्न वही प्राण है अन्न हमारा प्राण है अन्न तो प्रतिनिधि है केवल अन्नी हमारा प्राण नहीं है केवल अन्नी हमें खड़ा रखता हो अन्नी हमें जीवित रखता हो अन्नी हमें चलाता हो अन्नी हमें गति देता हो ऐसा नहीं है अन्य के साथ में जल भी जुड़ा है बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते जल भी हमारा प्राण है अग्नि के बिना जीवित नहीं रह सकते अग्नि भी हमारा प्राण है वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते वायु भी हमारा प्राण है और पृथ्वी के बिना भी जीवित नहीं रह सकते कहाँ रहोगे पृथ्वी भी हमारा प्राण है ये सूर्य चंद्रमा भी हमारे प्राण है ये वृक्ष वनस्पति औषधियाँ भी हमारे प्राण है फल फूल मूल भी हमारे प्राण है और तो और जितने भी मनुष्य इतर प्राणी हैं वो भी हमारी किसी ने किसी प्रकार से जीवन के जीने में या जिंदगी में सहायक बनते हैं वो भी हमारे लिए प्राण है ये शरीर भी हमारे लिए प्राण है यही तो आत्मा को अपना अनुभव और यही तो आत्मा को संसार दिखाता है मां बाप भी शिक्षक भी वेद भी प्राण है और इन समस्त प्राणों का बनाने वाला प्राणों का प्राण परमात्मा है अन्न को हमने नहीं बनाया माताएं है बैठी हैं, बहन जी बैठी हैं, यदि मैं आपसे पूछू रोटी आप बनाते हैं तो क्या कहेंगे आप रोटी आप ही बनाते हैं वो तो हां कह रहे हैं बोले हम ही बनाते हैं लेकिन सच में आप ही बनाते हैं रोटी तो आपने बनाई लेकिन रोटी जिन हाथों से बनाई ये हाथ भी क्या आपने बनाए ये आंखें आपने बनाई या ये वाणी ये होठ मैंने बनाए जिनसे मैं बोल रहा हूं ये शरीर मैंने बनाया पूछो अपने अपनी मां से अपने पिताजी से कि, हे ता आप बताओ कि आपने मेरा शरीर बनाया क्या कहेंगे पिताजी? ना पुत्र ना पुत्र से पूछो, पूज्य माता, आप बताओ कि मेरे शरीर का आपने निर्माण किया क्या कहेगी मां ना बैठे हमने तो एक परंपरा का वहन किया जो हमें समाज से मिले और आपको हमने गर्भ में पाया मां भी इनकार कर रही है पिता भी इनकार कर रहे हैं और अपने आप से पूछ कर देख लो क्या गर्भ में आपने ही अपने आप को बनाया है क्या उत्तर आएगा आपके भीतर से आपके आत्मा से नहीं मुझे भी पता नहीं कि गर्भ में मैंने अपने आप को बनाया है नाम ही उत्तर आएगा तो जब आपने नहीं बनाया माँ ने नहीं बनाया पिता ने नहीं बनाया मैंने मेरे शरीर को नहीं बनाया तो किसने बनाया वो जिसने बनाया उसका नाम परमात्मा है आपके मन में एक भाव आ सकता है कि जरूरी है क्या परमात्मा ने बनाया है दिखाई तो देता ही नहीं लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं। दिखाई तो आप सब भी नहीं देते क्या आप दिखाई देते हैं या आपका शरीर दिखाई देता है काच में जिसे देखते हैं वो आप है दर्पण में जो दिखाई देते हैं रोज मांग सवारते हैं नहाते हैं चेहरे को देखते हैं सेविंग करते हैं वो सब आप हैं ये आपका शरीर है यदि मन में हो कि नहीं यही मैं हूं तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है कान नहीं है नाक आंखें नहीं है लेकिन वो भी अपने आप को पूरा अनुभव करते हैं जैसे आप पूरे शरीर वाले अनुभव करते हैं तो ये शरीर आप नहीं हैं क्या ये पंखा बिजली है ये बिजली पंखे से अलग है बोलो भगवान के दिए है, है। दोनों अलग अलग हैं। पंखा चलता है लेकिन विद्युत के होने से शरीर गतिशील होता है क्रिया करता है लेकिन आत्मा के होने से यदि बिजली चली जाएगी तो पंखे को कितना ही घुमाओ आत्मा निकल जाएगी तो शरीर को कितना ही उठा उठा कर पटको लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुलेगी होठ नहीं बोलेंगे और पैर नहीं इस देह को चलाएंगे लेकिन बिजली है आत्मा है तो जरा सा संकेत करोगे बटन दबाओगे पंखा चल पड़ेगा उंगली हिलाओगे आदमी उठकर खड़ा हो जाएगा बोल पड़ेगा तो बिजली दिखाई नहीं दे रही पंखा दिखाई दे रहा है आत्मा दिखाई नहीं देता शरीर दिखाई देता है जैसे बिजली दिखाई न देते हुए दिखाई देने वाले पंखे को चला रही है वैसे ही दिखाई न देने वाला आत्मा दिखाई देने वाले शरीर को चला रहा है आप शरीर से करते हैं न दिखाई देने वाला आत्मा दिखाई देने वाले शरीर से करता है ठीक इसी तरह न दिखाई देने वाला परमात्मा भी दिखाई देने वाले अपने शरीर संसार से सारे काम करता है परमात्मा का शरीर ये संसार है सूर्य है चंद्रमा है पृथ्वी है अग्नि है जल है वायु है वृक्ष है वनस्पति औषध है ये सब कुछ जो भी है ये सब परमात्मा का शरीर ही तो है तो इस शरीर से परमात्मा सारा काम कर रहा है जैसे हम अपने शरीर से सारे काम कर रहे हैं तो जैसे आत्मा दिखाई नहीं देता शरीर दिखाई देता है बिजली दिखाई नहीं दे रही पंखा दिखाई दे रहा है वैसे ही परमात्मा दिखाई नहीं देता परमात्मा का शरीर संसार दिखाई देता है अब जैसे इस शरीर की गति को देखकर शरीर के कार्य को देखकर आप लोग इस शरीर में बैठी आत्मा का अनुमान करते हैं आत्मा को देखकर करते हैं अनुमान करते हैं शरीर को देखकर कि अभी बिजली आ रही है पंखा चल रहा है तो शरीर हिल रहा है तो इसमें आत्मा अवश्य है ये अनुमान शरीर से करते हैं तो वैसे ही संसार की गति को देख कर, परमात्मा भी है इसका अनुमान होता है फिर भी प्यास भीतर अधूरी रहती है फिर भी तड़प पूरी नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि हमने अभी अपनी आत्मा को नहीं जाना है अभी केवल क्रिया के कारण ही हम मान रहे हैं जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तब आप दूसरे की आत्मा को भी जान लेते हैं कि दूसरा भी वो जो शरीर जिसमें गति है जैसे मेरे शरीर में गति है वो शरीर में जो आत्मा है जो उस शरीर में गति कर रहा है वो आत्मा भी वैसा ही है जैसा मैं हूँ और जब आप ये जान लेते हैं कि मैं आत्मा ऐसा हूँ मैं ऐसा आत्मा इस शरीर में गति कर रहा हूं वैसे ही आप जानते हैं उस आदमी में जो आत्मा है इस बात को ऐसा समझो एक गुड़ की डली हो दो हो आप सबने गुड़ चख रखा है खा रखा है मैं परदेश का हूँ ऐसे देश का हूँ जहाँ किताबों में गुड़ नहीं लिखा है किराने पे नहीं मिलता गुड़ का कोई नामो निशा नहीं है मैं इतफाक से भारत आपके देश में आपके घर का मेहमान हो आ जाता हूँ और आप मुझे भोजन में गुड़ की डली परोसते देते हैं मैं पूछता हूँ ये क्या है काली काली आप कहते हैं गुड़ है गुड़ तो गुड़ क्या होता है बोले मीठा होता है मैंने कहा मीठा कैसा इमली जैसा गन्ने जैसा आम जैसा अमरूद जैसा अनानास जैसा बबू घोसा जैसा कैसा एप्पल जैसा कैसा मीठा होता है आप क्या कहेंगे बोले किसी के जैसा नहीं गुड़ की डली तोड़कर मुंह में रखेंगे बोले ऐसा होता है मीठा गुड़ अब जब आपने मेरे होटो में गुड़ की डली रख दी अब मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा कि गुड़ कैसा होता है अब मुझे पता लग गया ना कि गुड़ आप सबको कैसा लगता है और जो मुझे अनुभव हुआ क्या उस अनुभव को शब्दों से कहकर आप करवा सकते थे नहीं करवा सकते थे जिस दिन आपको अपनी आत्मा का अनुभव हो जाएगा उसी दिन उसी दिन आपको तमाम शरीरधारी जितने भी प्राणी मात्र हैं जमीन पर उनके भीतर आत्मा कैसा है उसका भी अनुभव हो जाएगा लेकिन कैसा अनुभव होगा जैसा मैंने गुड़ खाने पर आपके गुड़ खाने का एहसास हुआ मुझे अपने मुंह में जो गुड़ मुझे लगा वैसा तो आपके मुंह का गुड़ मुझे अनुभव में नहीं आएगा लेकिन मेरे पैमाने पर मेरे आधार पर आपको कैसा गुड़ लगा होगा ये मैं अनुभव कर लूंगा तो मेरी आत्मा के अनुभव के उपरांत आपकी आत्मा कैसी होगी ये मैं अनुभव कर लूंगा जब मैं ये अनुभव कर लूंगा तो फिर इस संसार में जो परमात्मा है वो कैसा होगा मैं ये भी अनुभव कर लूंगा इसलिए मैं एक बात कहा करता हूँ वो बात बहुत साधना से निकल कर आई है और वो यह आई है कि जब तक आत्मा समझ में नहीं आएगा तब तक परमात्मा को समझना बिल्कुल नामुमकिन है ये कहूं कि आत्मा ही परमात्मा का द्वार है तो पहला शब्द क्या है गायत्री मंत्र का भू भू का मतलब वह परमात्मा प्राणों का भी प्राण है और दूसरा शब्द भुवः। भूव का अर्थ करते हुए महर्षि कहते हैं वह परमात्मा दुखों से छुड़ाने वाला है परमात्मा दुखों से कैसे छुड़ाता है परमात्मा दुखों से कैसे छुड़ाता है जब आपको भूख लगती है बुभुक्षा सताती है तब आपकी भूख किसके माध्यम से दूर होती है भोजन के माध्यम से दूर होती है तो ये गेहूं किसने बनाया परमात्मा ने बनाया अच्छा वो चक्की किसने बनाई आप कहेंगे मैं कहने मिस्त्री ने बनाई लेकिन फिर मैं कहूँगा उस मिस्त्री को किसने बनाया उसकी बुद्धि को किसने बनाया परमात्मा ने और वो जो लोहा जमीन में निकला उस जमीन में लोहे को किसने बनाया परमात्मा ने और उस लोहे को पिघलाया जिस अग्नि से वो अग्नि को किसने बनाया परमात्मा ने फिर उस चक्की के पार्टों से आपका गेहूँ पिस गया और गेहूं का भी बीज किसान ने तो नहीं बनाया गेहूँ का बीज किसने बनाया भगवान ने किसान ने किस में बोया जमीन में जमीन किसने बनाई भगवान ने और जमीन में बोने के बाद खाद और पानी तो किसकी व्यवस्था से बना परमात्मा की व्यवस्था से तो एक बीज से हजारों बीज देने वाला वृक्ष किसकी व्यवस्था से पैदा हुआ भगवान की व्यवस्था से तो अन्न भी भगवान ने बनाया लोहा भी भगवान ने बनाया जिस लोहे से चक्की बनी वो चक्की को बनाने वाला मैकेनिक भी भगवान ने बनाया और उससे फिर आटा बना तो आटा भी बना बना भगवान से ठीक है और जब आटे को बना लिया फिर आटे से आपने क्या किया रोटी बनाई पानी डाला तो पानी भी किसने बनाया भगवान ने बनाया और पानी डालने के बाद में आटे को गूथ रोटी बनाई रोटी किसके द्वारा बनाई चकला और बेलन से वो किसने बनाया सोचते जाओ आप भू भूव और सुह जो महर्षि मनु ने कहा कि ये वह हैं जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है वो कैसे समाया है इस बात को समझो तो आटा बना आटा में पानी मिलाया तो रोटी बनी और रोटी को फिर आपने किस पर सेका तवे पर तो तवा भी अंत तो बनाया भगवान से और यदि अग्नि नहीं होती तो आपकी रोटी कैसे पकती तो अग्नि भी बनाई भगवान ने और सब्जियां भी बनाई भगवान ने फिर आपने क्या किया रोटी का घास तोड़ा और कटोरी में डाला सब्जी ले उठाकर किससे उठाया हाथ से हाथ किसने भगवान ने बनाया अच्छा किसके बीच चला रहे हैं आकाश के बीच से खाली बनाया भगवान ने बनाया और कहा ले जा रहे हैं के पास में किसने बनाए भगवान ने और वायु की नली किसने बनाई भगवान ने अंत तो गत्वा सारी व्यवस्था भगवान की अब वो रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद होकर वीर बन गया अंत में उस वीर्य से स्त्री और पुरुष के संयोग से हमारी देह बनी वो भी किस व्यवस्था से बनी भगवान की व्यवस्था से बात समझ में आ रही है तो हम तो मात्र हैं बाकी सारा खेल परमात्मा का है सारी सृष्टि इस ढंग से उसने बनाई है तो जब हमें भूख लगी तो उस बुभुक्सा को दूर करने के लिए माध्यमत भगवान ने अन्न बनाया अन्न से वो बुभुक्सा दूर हुई तो हमें तृप्ति का सुख मिला इसलिए कहा परमात्मा भू दुखों से छुड़ाने वाला है बुभुषा रूपी दुख से छुड़ाया जब आप रोगी हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं तो औषधि से आपकी बीमारी रूपी दुख को दूर किया जाता है जब आप प्यासे हो जाते हैं पानी नहीं पिया है तो पानी से आपकी प्यास दूर होती है अंत तो क्या कहा परमात्मा समस्त दुखों से छुड़ाने वाला है इस प्रकार से भगवान दुखों से छुड़ाता है अगला शब्द बोलिए स्व स्व का क्या अर्थ करते हैं महर्षि वह परमात्मा सुख स्वरूप और सुखों का देने वाला है वो परमात्मा सुख स्वरूप है यह तो वह साधक जानते हैं जो अष्टांग योग की पद्धति का अनुसरण करके हृदय की गुहा में जाकर भगवान को खोजते हैं वह प्राप्त करते हैं कि परमात्मा सुख स्वरूप है बाकी जो शास्त्रीय लोग हैं जो शास्त्रों से परमात्मा का अनुमान करते हैं वो लोग इस प्रकार से भगवान को पाते हैं कि सब कुछ भगवान का ही है और जैसे भोजन से आपकी भुभुक्सा दूर हो रही है पानी से पिपासा दूर हो रही है औषधियों से रोग दूर हो रहे इस प्रकार से भगवान सुखों का दाता है तीसरा शब्द चौथा शब्द बोलिए कौन सा परमात्मा जिसका नाम ओम है वह परमात्मा क्या है सविता है क्या है सविता है सविता का अर्थ महर्षि क्या कहते हैं सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला और समस्त ऐश्वर्यों का दाता ये सकल जगत क्या है सकल क्या है जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो सकल है जो कानों से सुनाई दे रहा है वो सकल है जो नासिका से सूंघने में आ रहा है वो सकल है जो जिब्वा से चखने में आ रहे हैं वो सकल है और जो पैरों से नापने में आ रही हैं वो सकल है जो हाथों के संयोग और वियोग में आ रहा है वो शकल है जो मन के मनन में बुद्धि के निर्णय में और आत्मा के शरीर द्वारा अनुभव में आ रहा है वह सारा का सारा संसार क्या है सकल है ये है सकल आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है ये सब सकल है कानों से सुनाई दे रहा है ये सब सकल है नासिका से जो भी सूंगने में आ रहे हैं वो सब सकल है जीववा से जो भी चखने में पदार्थ आ रहे हैं वो सब सकल है हाथों के संयोग और वियोग से जितनी भी दुनिया इंसान के बनाई हुई है और जो इंसान की नहीं बनाई परमात्मा की बनाए वो सारा का सारा सकल है कहने का मतलब ये सारा जगत सकल है सकल जो सकल है वो जगत है जगत कहते हैं गतिशील चीज को, जिसमें गति है संसार की हर चीज में निरंतर गति है हम सब पुराने होते जा रहे हैं हम कह रहे हैं बड़े हो गए हम इसका मतलब है हम मृत्यु के निकट आ गए सब बड़े होते जा रहे हैं मतलब बदलते जा रहे हैं हर समय बदल रहे हैं तो कहा जो गतिशील है परिवर्तनशील है वो है जगत और कहा आगे इस जगत का वो उत्पन्न करने वाला है और समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है आज के आपके पास जो ऐश्वर्य है जो धन है संपत्ति है जो पद है प्रतिष्ठा है जो सम्मान है यश है कीर्ति है वो सारा का सारा किसका है परमात्मा का किसका है परमात्मा का और हम मानते किसका है अपना ये मिथ्या अहंकार हम हैं यदि ऐसा नहीं मानते तो हम सब चोर हैं ये जितना भी बाजार है ये सारा बाजार चोर बाजार है परमात्मा के मायने जो लोग इसको परमात्मा का नहीं मानता ईशा वास्यम इदम सर्वम सब कुछ भगवान का है जो भगवान का मानकर जीता है वो वास्तु में दिव्य गुणों से युक्त है वो इंसान है और जो भगवान का नहीं मानता अपना मानता है मैं बीच में ले आता है मेरा बीच में ले आता है वो इंसान नहीं वो तो चोर है और वहां अहंकार आ गया और जहा अहंकार आ गया वहां राग द्वेष काम क्रोध लो सब कुछ आ गया इसलिए सब भगवान का है इसलिए कहा जितना भी ऐश्वर्य है हमारे पास में वो सब किसका है भगवान का है और आगे का शब्द बोली सविता के आगे वरण्य इसलिए हम उसका वर्ण कर ले क्यों वर्ण कर लें क्योंकि सब कुछ उसका है मेरा और आपका कुछ भी नहीं है सब कुछ उसका है जो भी सकल हैं सब उसका है जितने भी प्राण तत्व हैं ब्रह्मांड में वो सब उसके हैं हमारा कुछ भी नहीं इसलिए कहा वरण्य उसका वर्ण कर ले हम क्या होगा भगवान के वर्ण करने से क्या होगा परमात्मा का वर्ण करने से आगे का शब्द बोलिए भर्ग भर्ग का अर्थ करते हुए महर्षि क्या लिखते हैं वह समस्त क्लेशों को भस्म करने वाला है क्लेश किसे कहते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये क्लेश है इन क्लेशों को भस्म करता है कहते हैं ये जो क्लेश हैं यही कर्माशय के मूल हैं और यही क्लेश सारे उत्पाद सारे उत्पाद की मूल जड़ है इन्हीं से ही क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, घृणा सारे लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं तो ये जो क्लेश हैं इसलिए कहा भरगह इन क्लेशों को भस्म कर देगा लेकिन कब करेगा जब आप उसका वर्ण कर लेंगे क्योंकि वर्ण कर लेंगे तो अहंकार नहीं बचेगा और जब अहंकार नष्ट होगा तो प्रेम पैदा होगा भाईचारा पैदा होगा मानवीय गुणों का विकास होगा सबके बीच में एक सेतु प्रेम का बनेगा एक आदमी दूसरे के भीतर जाएगा दूसरा इसके भीतर जाएगा प्रेम संपादित होगा लेकिन अहंकार आते ही छुरी निकलेगी अहंकार आते ही लड़ाई झगड़े होंगे अहंकार आते हैं क्या करते हो आप ये जमीन मेरी गलत पूरी पृथ्वी जब भगवान की है तो जमीन आपकी कैसे हो सकती है ये स्थान मेरा जब आकाश भगवान ने बनाया तो स्थान आपका कैसे हो सकता है बड़ी अद्भुत आप करे हो धन मेरा जब सोना भगवान ने बनाया स्टील भगवान ने बनाया कागज पेड़ भगवान ने बनाए तो फिर आपका कैसे हो सकता है आप कह रहे हैं पुत्र मेरा जब देह आपकी आपकी पत्नी की भगवान ने बनाए तो दोनों देहस के मिलन से जो तीसरी देह पैदा हुई वो आपकी कैसे हुई और आप कह रहे हैं मेरी धोखा छल झूठ अहंकार और जब ये आता है लड़ाई झगड़ा करता है, ये आता है तब युद्ध पैदा होते हैं ये आता है तब ये आता है तब घृणा लूट कसूट छल कपट हत्याएं खून ये सब होता है इसलिए कहा वर्ण कर लो उसका उसके वरण से क्या होगा मारने वाले को भी धन की पोटली देकर जीवन को बचाने का संदेश मिल जाएगा महर्षि ने वो दुनिया से जाते हुए ऐसा ही नहीं कह दिया के हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो ये वाक्य बहुत गहरा है इस वाक्य के भीतर बहुत ज्ञान का बड़ा सागर समाया हुआ है हे hey, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो ऐसे ही नहीं निकला ये स्वर ही ये स्वर प्रभु के वर्ण करने से निकला है हे hey, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो यह इसके पीछे के भाव में जाओ इसके पीछे का भाव है कि जैसा तुमने चलने को कहा जैसा तुमने करने को कहा जैसा तुमने देखने को खाने पीने को कहा जैसे तुमने वेद में जीने का आदेश दिया हे प्रियम मैं वैसे ही जीवन भर जिया तेरी इच्छा पूर्ण हो आज मुझे इस तेह से तू बाहर निकाल रहा है कहीं दूसरी जगह भेज रहा है तेरी इच्छा तू ज्यादा दिन रखना चाहे रख यहां सेवा करवा मुझसे यहाँ सेवा करवा तेरी इच्छा यहां से दूसरी जगह ले जा तेरी इच्छा इसलिए महर्षि ने कहा हे hey प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण यहां है वरण्यम ये वर्ण होता है तो ऐसे निकलता है सोलह बार जहर दिया लेकिन हर बार जहर देने वाले को जीवन दिया ये वरण्यम से निकलता है कल मैं लियो टॉल की बुक पढ़ रहा था वो कहता है जिस दंड के अंदर विवेक विद्यमान हो जो दंड व्यक्ति को निरअपराधी बना देता हो वो वास्तविक दंड है वो दंडदाता ही वास्तविक न्यायकारी है और ये गुण महर्षि में है तो वरण ने उसका वर्ण करने से क्या होगा भर्ग है जितनी भी बुराइयां हैं दोष हैं दुर्गुण हैं वो सब भस्म हो जाएंगे और जब ये भस्म हो जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा बोलो आगे का शब्द भर्ग के आगे देवस्य देवस्य का मतलब जीवन में देवत्व का उदय होगा कैसा देवत्व जैसा देवत्व राम के जीवन में भगवान राम के जीवन, के जीवन में जैसा देवत्व श्री कृष्ण के जीवन में जैसा देवत्व रुकमणी जैसा देवत्व सीता के जीवन में उदय हुआ जैसा देवत्व महापुरुषों के जीवन में उदित हुआ कि उस देवत्व ने उन, उनको इतिहास में अमर कर दिया दूसरों का मार्गदर्शक दूसरों का प्रेरणा स्रोत बना दिया ऐसा देवत्व पैदा होगा और जब ये देवत्व पैदा होगा आपके जीवन में तो आप क्या करेंगे आगे का शब्द बोलो धीम इस देवत्व को सदा बनाए रखेंगे अच्छे विचारों को परीक्षा में पास कब होते हैं आप जब आप बुक पढ़ते हैं और उसे स्मरण रख कर साथ में ले जाते हैं उसे यहां पर स्मरण कर लेते हैं रख लेते हैं तब आप पास होते हैं जब आपको पता होता है ना कि क्रोध आने से झगड़ा लड़ाई झगड़ा होता है जब आपको पता होता है ना चाकू मारने से जेल के अंदर जाना पड़ता है जब आपको पता होता है ना नि गाली निकालने से चाटा भी पड़ जाता है तब आप गाली नहीं निकालते तब आप छुरी नहीं मारते हमें जेल में गया कैदियों में गया यहां पर भी आप ले जाएंगे तो चलूंगा उनसे जब वार्तालाप करता हूं उनके दिल की बात पूछता हूं कि तुम यहां क्यों आ गए रो पड़ते हैं वो लोग मैंने कुछ कभी सोचा था तुमने रो पड़ते हैं कि हमें पता भी नहीं था क्यों मैंने ऐसा कर दिया क्या मैंने कुछ जो किया वो अब करोगे तुम वो लोग कभी तैयार नहीं रहिए नहीं कहेंगे कि अब हम करेंगे रोते हैं वो फूट पड़ते हैं क्योंकि करवाता है उस समय अहंकार स्वार्थ ईर्ष्या लो ज्ञान नहीं होता उस समय कि अहंकार का क्या परिणाम होगा क्रोध का क्या परिणाम होगा लड़ाई का छुरी मारने का क्या परिणाम होगा जेब से पैसे निकालने का क्या परिणाम होगा पता नहीं होता कर देते हैं फिर जेल में जिंदगी खराब करते हैं पांसी पर चढ़ते हैं अभी रो रहा था वो याकूब रो रहा था भीक मांग रहा था जिंदगी की लेकिन उन निर्पराध लोगों की हत्याएं योजनाएं मारने वालों का सहयोग करते समय उसको ये दर्द अनुभव नहीं हुआ आज जब सामने पांसी है तब तो रहम की भीख मांग रहा है और उस समय नहीं हुआ था तो ये याद नहीं था उस समय कि ऐसा होगा इसलिए और याद होता तो ऐसा न होता इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मैं नहीं ये मंत्र कह रहा है धीमही याद रखो याद रखो याद रखोगे रखो तो बुरा नहीं होगा क्या याद रखें देवत्व को अच्छाइयों को अच्छे गुणों को विवेक को ज्ञान को अच्छी पुस्तकों को अच्छे विचारों को याद रखो याद रखने से क्या होगा देवत्वो को याद रखने से क्या होगा परीक्षा में पास हो जाएंगे ना सफल हो जाएंगे जीवन में यहाँ आगे क्या होगा आगे बोलिए धीम ही के आगे धियो यो याद रखने से धियो योन हमारी जो बुद्धि है प्रचोदयात् वह पवित्र हो जाएगी और पवित्र बुद्धि क्या करेगी हमें पवित्र दिशा की ओर लेकर चलेगी आपका पवित्र, आपका अच्छा मित्र क्या करता है आपको अच्छाई की ओर ले जाता है और आपका सराबी मित्र ले जाएगा आपको? शराब के ठेके पर मय खाने पर ले जाएगा आपका कबाबी मित्र कहां ले जाएगा आपको मांसाहर की दुकान पर ले जाएगा आपका व्यसनी आपका गिरा हुआ भ्रष्ट व्यक्ति कहा ले जाएगा आपको वैसी जगह वैसे ही मित्रों के बीच में ले जाएगा लेकिन आपका सत्संगी मित्र जो सत्संग करता है सत्य का संग करता है सत्याचरण करता है मंदिर जाता है ध्यान करता है, साधना करता है पवित्र चिंतन मनन करता है वो कहाँ ले जाएगा आपको जहां वो जाता है तो जब आपके विचार अच्छे होंगे आपकी बुद्धि अच्छी होगी आप निरंतर अच्छे विचारों का ध्यान करेंगे तो वो अच्छे विचार आपकी बुद्धि को अच्छी बनाएंगे और अच्छी बुद्धि आपको सदा अच्छाई की ओर लेकर चलेगी ये पूरा गायत्री मंत्र आपको स्मरण हो गया अर्थ सहित इसे मैं थ्योरिटिकल कहता इसे मैं केवल परिभाषा कहता हूं कि मंत्र की परिभाषा मैंने आपको समझा दी है इसी को ही फिर प्रयोगात्मक रूप से भी करवाता हूं अभी तक आपने मेरे से सुना है सुनने के बाद में जो आपकी बुद्धि बनी है वो बुद्धि केवल अभी इस मंत्र के वास्तविक अभिप्राय से केवल पच्चीस पच्चीस प्रतिशत जुड़ेगी लेकिन जब इसी को आप ध्यान में बैठकर करेंगे आप स्वयं इस चिंतन मनन में गहरे उतरेंगे तब आप पचास को पार कर जाएंगे तब आप इन चीजों को खुद अनुभव करेंगे और इनके अनुभव करते हुए आपके हृदय में आपके शरीर में जो परमात्मा के दिव्य तेज और जो प्रकृति के सत्व गुण का जो प्रभाव बनेगा स्थिति प्रकट होगी जो सत्व में आपका हृदय समाहित होगा आपकी बुद्धि प्रवेश करेगी वो क्षण बड़े ही आनंदमय होंगे और उनके लिए आप इस गायत्री मंत्र का ध्यान करें जो अभी हमने चर्चा की इस प्रकार का चिंतन आप ध्यान में बैठकर करेंगे तो फिर आपको पूरी सफलता मिलेगी ये बात कुछ समझ में आए आपके ये गायत्री मंत्र का थोड़ा सा चिंतन है जिसके द्वारा आप भगवान के दिए इस महल को भगवान के दिए इन सौ सालों में उस सम्राट के बड़े पुत्र के जैसे ज्ञान के प्रेम के शांति के सुख के कल्याण के आनंद के फूलों से इस महल को भर सके परमात्मा की भक्ति की वीणा इस देह में बजा सके इस देह को सब ओर से ज्ञान के से आप कर सके कि दूसरे इसकी सुगंध में सुगंधित हो जाए और खींचे आ जाए आपका जीवन ऐसा हो जैसा भगवान ने अथर्ववेद के मंत्र में कहा है कि मैं कहीं से आऊं तो ऐसा हो जाए कि उन लोगों का हृदय मेरे साथ साथ आ जाए मेरा रिक्शा आगे आगे चले और उनका हृदय मेरे साथ साथ चले वो लोग सोचें कि काशी आदमी चार दिन और भी रुक जाए ऐसा आपका जीवन हो। आप कहीं जाएं तो सामने वाले जहां आप जाएं उनके हृदय प्रेम से शांति और आनंद से भर जाए ऐसा आपका जीवन और कब होगा ऐसा जीवन का हो जाना ही इस देह को वो सुंदर महल बना देने जैसा है वो प्रकाश से ज्ञान से इसको आलोकित भर देने जैसा है और वो चाहें तो आप कर सकते हैं अब आपके पास में बहुत थोड़ा समय है है आपके पास में ज़्यादा जो 50 पार कर गए हैं जो 60 पार कर गए हैं जो 30 40 पार कर गए हैं उन्हें जाग जाने की जरूरत है ध्यान रखना पिछले जीवन का आपको कोई पता नहीं है वैसे अगले जीवन का भी आपको कोई पता नहीं होगा परम सौभाग्य है कि इस जीवन में इस वर्तमान में आपको ऐसे विचार सुनने और ऐसी विचारधारा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसलिए मेरा हार्दिक निवेदन है आप गहराई में उतरें, बाकी कार्यों को गौण करें और इस जीवन यात्रा में जो भगवान ने आपको ये देह दी है इसको महत्वपूर्ण समझे इसमें लगे ये महत्वपूर्ण चीज है जो भगवान का दिया है वो भगवान के पास में ही रहेगा आप मिट्टी के लिए जो मिट्टी इकट्ठी करने में रात दिन लगे हुए हैं आप क्या सोचते हैं कि बेटे के लिए मुझे दो पेटी इकट्ठा करना है चार कोठी बनानी है अच्छा आप बेटे के लिए बनाएंगे बेटे को आप भगवान की उस रचना को व्यर्थ कर रहे हैं वो उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए आप उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं अरे जैसा शरीर आपको भगवान ने दिया है वैसा भी तो बेटे को दिया है उसे भी तो इस शरीर का भगवान के दिए शरीर का सदुपयोग का अवसर दो उसे योग्य बनाओ आपका क्या कर्तव्य है आप अपनी आत्मा को जाने चाणक्य की उस बात को याद करें यदि परिवार के लिए एक व्यक्ति को खोना पड़े तो खो दो यदि गांव के लिए परिवार को खोना पड़े तो खो दो यदि जिले के लिए गांव छोड़ना पड़े तो छोड़ दो लेकिन सवाल जब आत्मा का हो तो पूरी पृथ्वी छोड़ दो लेकिन आत्मा को बचा दो आत्मा महत्वपूर्ण है तो इस प्रकार से हम यदि चिंतन मनन करेंगे विचार करेंगे तो अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं नहीं तो ये जीवन मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ रहा है अब तक गया जो गया लेकिन आगे क्या आपको कोई पता नहीं कि यहाँ से आप उठकर जाएंगे अनिश्चित है और ये अनिश्चित इसीलिए है कि आपके भीतर जागरण आए आप जागे आपको भय रहे इस बात का कि न जाने मृत्यु कब हो जाए ये भी भगवान की कृपा है जो इसे समझते हैं इसलिए कहा जाता है समझदार समस्याओं को भी सीढ़ियों की तरह अपनाते हैं सीढ़ियों की तरह प्रयोग में लाते हैं और वही व्यक्ति जीवन में सफल हो पाते हैं मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं पानीपत हरियाणा से अब से पूर्व अभी पानीपत में तीन ध्यान शिविर समाज की सेवा में मैं लगा चुका हूं पहला शिविर हुडा आर्य समाज में पांच दिन का दूसरा शिविर वहीं कुछ माताएं मॉडल टाउन आर्य समाज से आती थी उन माताओं ने प्रधान जी से निवेदन करके वहां पर लगवाया मॉडल टाउन में पांच दिन का उसके बाद में तीसरा शिविर वही पर थर्मल कॉलोनी आर्य समाज से कुछ महान भाव आते थे उन्होंने वहां पर लगवाया। वहां से फिर उन्होंने पानीपत थर्मल कॉलोनी में लगवाया तीन शिविर अभी वहां पर पिछले रविवार को संपन्न हुए हैं बारी बारी से पांच पांच दिन के उसके बाद में मेरी एक अभिलाषा थी इच्छा थी कि जो भगवान ने मुझे दिया है अभी जो आपके बीच में रखा है वो बहुत थोड़ा सा है साधना से संबंधित तो मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा है आपको आप भीतर जाकर कैसे देह से आत्मा को अलग समझे इस बारे में आपसे कुछ भी नहीं कहा है। आप इसी जीवन में इसी समय पर साधना के द्वारा प्रयोगों के द्वारा अपनी निज आत्मा को इस देह से अलग अनुभव करें वो प्रयोग तो आपको नहीं करवाए हैं क्योंकि इतने कम समय में वो संभव भी नहीं थे जो थोड़ा बहुत मुझे लगा इस समय के अनुरूप था वो मैंने आपके सामने निवेदन किया तो आप लोग ऐसा चाहें मैं इसी अभिलाषा से आया हूं कि भगवान ने जो मुझे इस शरीर में दिया है समझ दी है जो कुछ उपलब्ध हुआ है उसे बांटने के लिए मैं आपके पास में आया हूं आप लोग चाहें आप ऐसी व्यवस्था करें तो हम चार पांच दिन का ऐसा शिविर लगाए और शिविर में ऐसा नहीं है कि आपके कोई काम रुक जाएंगे आपके जो दैनिक काम है उन्हें आप करें मात्र आप सुबह डेढ़ घंटा और शाम को डेढ़ घंटा दें या सुबह दो घंटा या शाम को दो घंटा दो घंटे में से आपको डेढ़ घंटा दो घंटे में से आपको 45 मिनट का थोर होगा 45 मिनट का प्रैक्टिकल होगा उसमें से 15-20 मिनट का बीच बीच में समय मिल जाएगा। यदि में नहीं जाएंगे तो ये परंपरा है इस प्रकार कर सकते हैं और यदि आपको लगे कि नहीं एक ही साथ हो जाना चाहिए बीच में उठने बैठने के अवसर भली न हो तो फिर डेढ़ घंटे का डेढ़ घंटे में आधा भाग आएगा डेढ़ घंटे में आधा घंटा लगभग प्रभु स्मरण और कुछ और प्रयोग छोटे से खे उनमें चला जाता है और जो बचा एक घंटा आधा घंटा थियोरटिकल और आधा घंटा प्रैक्टिकल प्रयोग सारे शिविर में प्रयोग ही प्रयोग करवाए जाते हैं वो देह छेदन का होता है उसके अंदर देह के आप एक एक भाग को अलग करके देखते हैं आप अपने आप को अलग महसूस करते हैं एक यात्रा होती है उस यात्रा में आप अपने आप को गर्भ में थे तब कैसा अनुभव कर रहे होंगे देह से अलग होंगे आप कैसा अपने आप को अनुभव करेंगे उन कई स्थितियों का अनुभव आपको होता है तो इस प्रकार के कई प्रयोग है आप लोग चाहें तो ऐसी व्यवस्था बनाकर मेरी सेवा का लाभ ले सकते हैं और मेरा कोई आर्थिक आग्रह आप लोगों से नहीं है कोई दक्षिणा का आग्रह नहीं है एक सेवा की दृष्टि से मैं आपके बीच में आया हूं भगवान का दिया जो मुझे मिला जो प्रसाद है चाहता हूं मैं आप लोगों के बीच में भी बांटूँ इसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं मुझे अभी प्रातःकाल का जो समय मिला इसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति प्रधान जी के प्रति मंत्री जी के प्रति यहाँ के पदाधिकारियों के प्रति बहुत अनुग्रहित हूँ और हृदय से उन्हें बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप सब लोग यहाँ पर आए विशेष रूप से आपको बुलाया गया आप सभी महानुभावों और माताओं के प्रति भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद जापित करता हूँ अंत में पुनः सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद आभार ओम शांति शांति